दर्शनोपनिषद खंड तो। दानम ईश्वर पूजनम तपसतिक श्रवण जपो व्रतमा प्रोक्ता क्र क्षण तपसतोष आस्कता दान ईश्वर की पूजा लज्जा जप मति, व्रत एवं सिद्धांत श्रवण करना ये दस नियम बताए गए हैं नीचे क्रमानुसार इनका उल्लेख करता हूँ वेदोक्त प्रकार चांद्रायण आदि शरीर शोषण तपम नृत्युच्चते वेद में वर्णित कृछ चांद्रायण आदि व्रतों के द्वारा शरीर क्षीण करने को ही विद्वजन तप कहते हैं कोवा मोक्ष मोक्ष संसारम क्या है और आत्मा कैसे तथा किस कारण से संसार बंधन को प्राप्त हुआ है इन सभी बातों के विचार को ही तत्वज्ञानी जन तप कहते हैं यदि लाभ तो निम प्रीतिजा जाय तीर्ण तत्सोष विदु प्राप्ञ तत्पर ब्रमादिलोकपर्यता स्ने सतोषम परोते स्मे च विश्वासो यदास्तिक्य मुच्यते दैव इच्छा से जो भी कुछ प्राप्त हो जाए उतने मात्र से ही हृदय में जो प्रसन्नता सदैव बनी रहती है ज्ञानीजन उसी को संतोष मानते हैं अथा सर्वत्र अनासक्त रहकर ब्रह्मा आदि देवताओं के लोक तक के सुखों से विरक्त होने के कारण मन में जो प्रसन्नता बनी रहती है महान पुरुष उसी को श्रेष्ठ संतोष मानते हैं वेदों एवं स्मृति ग्रंथों में कहे हुए धर्म में दृढ़ विश्वास होने को ही आस्तिकता कहते हैं न्यायाजित धनम शांत श्रद्धया जने अन्यवा यदीये तद्दान प्रोचते मैया न्यायोपाजित जोधन संकटग्रस्त क्लेश आदि से पीड़ित वेदज्ञ पुरुषों अथवा श्रेष्ठ आचरण वालों को श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है उसी धन को मैं दान की श्रेणी में मानता हूँ रागाद्यपेत हृदय रागदुष्टानदीना हिंसादिहित कर्म यदीशर पूजनम राग आदि विकारों से मुक्त हृदय असत्य भाषण दोषों से परे वाणी एवं हिंसा आदि दोषों से मुक्त अर्थात श्रेष्ठ प्रत्यर्थ कर्म ही ईश्वर पूजन है सत्यम ज्ञानमत परम ध्रुव प्रत्यजिवगंत्यम वेदात श्रवण बुधा यसत्य ज्ञानस्वरूप अनंत सर्वोत्कृष्ट एवं नित्य है अविचल एवं परम्नंदस्व यही अंतर्यामी आत्मा है इस सिद्धांत को बारंबार श्रवण कर उसके अनुकूल विश्वास करना ही सिद्धांत श्रवण है वेदलौकिक मार्गेशु कुशिम कर्म यदत् तस्वती आलज्जा ही सवेती प्रकृतिता वैदिकेशुर्व श्रद्धा या सा मतिर्भवे वैदिक एवं लौकिक मार्गों में जो निंदित कार्य कहे गए हैं उनको करने में जो स्वभावतः संकोच होता है उसे ही लज्जा के रूप में जाना जाता है वेदोक्त उपदेशों में पूर्णतः श्रद्धा रखना ही मति है गुरुना चोपदेष्टोपे तत्व संबंध वर्जित वेदोक्त नार्गेण मंत्राभ्यासो जप स्मृत गुरुजनों के द्वारा अनुमति मिल जाने पर भी वेद के विरुद्ध मार्ग का अवलंबन न प्राप्त कर वेदोक्त विधि से मंत्रों का बारंबार उच्चारण करना ही जप कहा गया है कल्पसूत्रे तथा वेदे धर्मशास्त्रे पुराण के तो धर्म इतिहास च वृत्ति स जप प्रोचते मया जपस्तु विधि प्रोक्तों वाचिको मानसस्तथा वेद कल्पसूत्र धर्मशास्त्र पुराण एवं इतिहास आदि में मन के वृत्तियों को लगाए रखना मेरे विचार से जप है जब के दो प्रकार कहे गए हैं प्रथम वाचिक जप एवं द्वितीय मानसिक जप वाचिकोपासंशु रुच्चैश्च्विध पर मानसो मनन ध्यान दैधी विवि विध्यम आश्रित वाचिक जप के दो प्रकार माने गए हैं प्रथम उच्च स्वर युक्त और द्वितीय उपांशु फुस्फुसाहट युक्त इसी तरह से मानसिक जप भी मनन एवं ध्यान के भेद से दो प्रकार का है उच्चपाशुच्च सहस्र गुण मुच्यते मानस तपोपाशो तथोपानशो सहस्र गुण मुच्य उच्चपाथोक्त फलद भवद नीचे सूत्रेण चेन्मत्र सूत्रचेनफलम भवेद उच्च अर्था स्वर से किए जाने वाले जबकि अपेक्षा उपांशु अर्थ फुस्फुसा कर किया गया जब सहस्त्र गुना श्रेष्ठ कहा गया है इसी तरह उपांश की अपेक्षा मानसिक जब सहस्त्र गुना अधिक उत्तम कहा गया है उच्च स्वर से संपन्न किया गया जब सभी लोगों को भली भांति फल प्रदान करने वाला होता है किंतु यदि उस मंत्र को निम्न स्तर के व्यक्तियों ने श्रवण कर लिया तो वह व्यर्थ हो जाता है